वे बोली नहीं बुआ तुम्हारा सभी कुछ अलग ही है मैंने कहा गुरदास की किताब में में पढ़ा है कि बाद बाद शायद आपके लिए एक एक झोपड़ी बना दी गई थी और ठाकुर के के दिन वहां जाने खूब वर्षा आर हो जाने के कारण अपने कमरे में लौट नहीं सके थे माँ कहा की झोपड़ी बेटी ऐसे ही फूस का एक छप्पर था शरद की पुस्तक लीला प्रसंग में सब ठीक ठीक लिखा है मास्टर की किताब वचनामृत भी अच्छी है मानो ठाकुर की बातों को उसमें गूँछ दिया है उसमें क्या ही मधुर बातें हैं सुना है कि उसी तरह की और भी चार पाँच खंड किताबें हो सकती हैं इतना है परंतु अब बूढ़ा हो चला है और कर सकेगा पुस्तकों की बिक्री से उसे काफ़ी पैसे भी मिले हैं सुना कि उसने वे पैसे जमा कर रखे हैं मुझे जयराम भाटी का घर बनाने के लिए लगभग एक हज़ार रुपये दिए थे मकान के लिए चार सौ और बाकी खर्चों के लिए पाँच सौ और हर महीने मुझे दस रुपये देता है यहाँ रहने पर कभी कभी अधिक बीस पच्चीस रुपये भी देता है पहले जब स्कूल की नौकरी करता था तो महीने में दो रुपये दिया करता था मैं गिरीश बाबू ने क्या मठ को बहुत से रुपये दिए हैं माँ उसने और क्या दिया है दिया या था सुरेश मित्र ने पर हाँ कुछ कुछ दिया है और मुझे डेढ़ वर्ष तक बेलूर में नीलाम्बर के घर पर रखा था दो चार हजार मठ में दिए हों ऐसी बात नहीं और देगा भी भला कहाँ से इतने रुपये उसके पास थे ही कहाँ पहले वह दुराचारी था जैसे तैसे लोगों के साथ नाटक आदि किया करता था परंतु बड़ा विश्वासी था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 जगत ही मिथ्या है और रामलाल यदि जानता कि जगत सत्य है तो तुम्हारे कामार पुकुर को सोने से मढ़वा कर जाता परंतु जानता हूँ कि वह सब कुछ भी नहीं है एकमात्र भगवान ही सत्य है